आनंद की खोज मृत्यु पर विजय पांडवों के बारह वर्ष के वनवास के समय एक दुर्घटना घटी थी एक दिन जंगल में बहुत समय तक पानी के अभाव के कारण पांडव एवं द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो गए पानी खोजने के लिए युधिष्ठिर ने एक के बाद एक अपने चारों भाइयों को भेजा जब उनमें से कोई नहीं लौटा तो स्वयं युधिष्ठिर उन्हें तथा जल को खोजते हुए एक सरोवर के निकट पहुँचे जिसके किनारे उन्होंने अपने चारों भाइयों को मृत पाया विलाप करते पानी पीने के लिए अग्रसर होने पर उन्होंने एक आवाज़ सुनी एक यक्ष की जिसने उन्हें उसके प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व पानी पीने से मना किया यक्ष और युधिष्ठिर की ये प्रश्नोत्तर महाभारत में यक्ष प्रश्न के नाम से प्रसिद्ध है उन प्रश्नों में एक प्रश्न था कि माश्चर्य अर्थात संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है और युधिष्ठिर का प्रसिद्ध उत्तर है अहनहनीभूतानी गति गच्छन्ति मंदिरम शेषा स्थिरत्व इच्छती किश्चर्यमतः परम अर्थात प्रतिदिन प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं लेकिन फिर भी जो बचे हुए हैं वे चिरजीवित रहना चाहते हैं इससे अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है यह सबसे बड़ा आश्चर्य ही नहीं सबसे बड़ी विडंबना सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी है हम स्वयं की ही बात लें क्या हमने प्रतिदिन लोगों को अपने आसपास मरते नहीं देखा है क्या हमारे सगे संबंधी मरे नहीं हैं वृद्ध ही नहीं हमारे जवान मित्रों संबंधियों में थे भी तो किसी न किसी की अकाल मृत्यु हुई है जिसके साथ कल तक बातचीत की थी हंसी मजाक किया था मोटर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई अथवा ऐसा भी तो हुआ होगा कि आप मोटर से जा रहे हैं आपके आगे कोई अन्य मोटर जा रही है आपके देखते ही देखते वह ट्रक से टकरा गई भीतर बैठे लोग मारे गए मृत्यु आपसे कितनी दूर थी केवल कुछ ही गज कुछ ही मिनट दूर बस अगर आगे वाली मोटर के स्थान पर आप उस समय पहुंचे होते तो और दुर्घटनाएं तो सभी के जीवन में घटी है सड़क चलते किसी मोटर पर स्कूटर से धक्का लग गया हम गिर गए खरोच लग गई या हड्डी टूट गई कुछ दिनों में ठीक हो गए लेकिन धक्का अधिक जोरदार होता स्कूटर के बदले मोटर से टक्कर हुई होती तो यहाँ भी मृत्यु हमारे निकट कितने निकट से होकर गुजर गई या फिर अस्पताल में भर्ती हुए पेट में दर्द हुआ ऑपरेशन करना पड़ा हम अच्छे हो गए पर अगर ऑपरेशन करने में देर हो जाती यदि ऑपरेशन असफल हो जाता या फिर ऐसा भी तो हुआ होगा कि हम वार्ड में भर्ती हुए हमारे पास के बिस्तर वाला रोगी मर गया हम बच गए मृत्यु हमारे कितने निकट से गुजर गई बस अपनी एक झलक दिखाकर फरोजती हुई सी चली गई आई थी वह एक संदेश देने अपनी याद दिलाने जीवन के साथ अपनी भी सत्यता की स्मृति कराने पर क्या आपने उसका संदेश सुना जागे विस्मृति की नींद से नहीं इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है कैसी विडंबना कैसा दुर्भाग्य आप कहेंगे यह तो घोर निराशावादी दृष्टिकोण है बाल बाल बच गए तो प्रसन्न होना चाहिए अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने बचा लिया और आप कहते हैं कि मृत्यु की सोचे ऐसी घटनाएँ तो आए दिन होती रहती है अगर हम सभी को इतनी गंभीरता से लेंगे तो जीना दुभर हो जाएगा तब फिर तो बस हाथ पर हाथ रखे सिर झुकाए मुरझाए चेहरे को लेकर बैठे रहना होगा नहीं यह बात नहीं है यथार्थ तो को स्वीकार करना निराशावाद नहीं है लेकिन सुख और जीवन के प्रति हमारी तीव्र आसक्ति हमें दुख और मृत्यु के सत्य को स्वीकारने पहचानने नहीं देती दुख और मृत्यु का अधिक चिंतन उसे अधिक महत्व देना भी उतना ही अहित कर अस्वस्थ कर है जितना सुख और जीवन को पकड़े रहने का प्रयत्न इन दोनों को समान रूप से सत्य मानकर उसके परे जाना ही लक्ष्य है मृत्यु को न पहचानना अथवा यह न समझना कि मुझे भी मृत्यु का ग्रास बनना पड़ेगा बौद्धिक संवेदनहीनता का लक्षण है मरना कोई भी नहीं चाहता अमरत्व की इच्छा सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि हम मृत्यु से आंखें मूंद लें मृत्यु को स्वीकार कर उसको जीतने का उपाय साहसपूर्वक खोजना होगा स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सदा मृत्यु का चिंतन करो क्योंकि यह तुमने महान साहस और शक्ति का संचार करेगा ये हम प्रेते व चिकित्सा मनुष्य आइए अब ऐसे कुछ महापुरुषों के दृष्टांत देखें जिन्होंने मृत्यु के संबंध में प्रश्न कर उसका सीधा सामना करके उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया था प्रथम दृष्टांत भगवान बुद्ध का लें उनके स्वयं के जीवन में तो मृत्यु नहीं आई न ही उनके किसी सगे संबंधी की ही मृत्यु हुई लेकिन उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा अवश्य यही उन्हें झकझोरने के लिए विस्मृति की निद्रा से जगाने के लिए पर्याप्त था उनके मन में प्रश्न उठा क्या मेरी भी मृत्यु होगी क्या मेरी प्रियतमा यह शोधरा भी नहीं रहेगी बुद्ध का संवेदनशील मन इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा उन्होंने सब कुछ त्याग कर कठोर तपस्या द्वारा मृत्यु ही नहीं समग्र आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक दुखों पर विजय पाने का मार्ग खोज निकाला के उपनिषद में याज्ञवल्क मैत्री संवाद नामक एक प्रसिद्ध प्रसंग है ब्रह्मज्ञषि याज्ञवल्क सन्यास ग्रहण करने का निश्चय करके अपनी धोपहार्याओं के बीच धन संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहते हैं उनकी एक पत्नी मैत्री इस आसन्न वियोग से विचलित हो प्रश्न करती हैं कि क्या इस वित्त से मैं अमर हो जा सकूँगी या केवल कहते हैं कि धन से तुम सुखी जीवन व्यतीत कर सकोगी लेकिन वित्त से अमृतत्व की किंचित मात्रा भी आशा नहीं है अमृतत्व से तू नास थी वित्त थी इस पर मैत्री कहती है कि जिससे मैं अमर न होऊं, उसका मैं क्या करूंगी? भगवान आप इस विषय में जो जानते हैं वह कृपया मुझे बताएँ प्रसन्न होकर याज्ञवल्क कहते हैं कि पहले भी तुम हमारी प्रिया थी अब तुम प्रियतम प्रियतर वचन कह रही हो आओ बैठो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम इस पर विचार करना और हमारे युग में रमण महर्षि का दृष्टांत भी सर्विदित है युवक वेंकट रमण को मृत्यु भय ने अभिभूत कर लिया उन्होंने अपने आप को मृत के रूप में सोचा देह को मृत सम डाल दिया और विचार करने लगे मृत्यु किसकी हुई है यदि देह मृत है तो मैं कौन हूँ इत्यादि और वे अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने में सफल हुए कठोपनिषद में नचकेता की अत्यंत सुंदर कथा है इसके पिता ने एक ऐसा यज्ञ करने का संकल्प किया जिसमें सर्वस्व का त्याग करना होता है लेकिन वे ऐसा न करके केवल अपनी ऐसी वृद्ध गायों का दान करने लगे जो दूध नहीं देती थी नचकेता ने जब यह देखा तो शास्त्रों के कथन में श्रद्धा युक्त हो उसने सोचा कि ऐसा झूठा यज्ञ करने वाला तो नरक में जाएगा पिताजी को यह समझने समझाने के लिए उसने उनसे कहा कि वे उसे किसे दे रहे हैं जब बालक बार बार यह कहने लगा तो पिता ने क्रुद्ध होकर कहा कि जा मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ कथा आगे बढ़ती है निर्भीक बालक यम के दरवाजे पर पहुंच जाता है यमराज उस समय तीन दिन यमराज उसे तीन भर प्रदान करते हैं तीसरे भर के रूप में नरकेता उनसे पूछता है ये यम प्रेते विचिक्सा चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायमस्ती चयके एक तद विद्याशिष्टस्तयाहम वराणाम एस वर स्तृती यह कठोपनिषद अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि मरने से इक्के बाद मनुष्य नहीं रहता कुछ कहते हैं कि वह रहता है इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ यही मेरा तीसरा वर है इसके उत्तर में यमराज कहते हैं कि यह प्रश्न बड़ा जटिल है देवताओं ने भी यह पहले पूछा था पर जान न सके तुम और कुछ मांग लो चाहो तो दीर्घ आयु धन संपत्ति, स्वर्ग के भोग पुत्र पौत्र आदि जो चाहो मांग लो पर यह प्रश्न न पूछो नचकेता विचिलित नहीं हुआ प्रलोभित नहीं हुआ उसने कहा कि चिर जीवन भी आपके रहते अल्प ही है इंद्रियों का तेज क्षीण हो जाता है कोई व्यक्ति धन से आज तक तृप्त नहीं हुआ है इन सब इंद्रिय सुख भोग की वस्तुओं को आप ही रखिए मुझे आप मृत्यु का रहस्य बताइए नचकेता के विवेक और वैराग्य से अत्यंत प्रसन्न हो यमराज उसे मृत्यु का रहस्य तथा आत्मा का स्वरूप बताते हैं जो कठो प्रतिशत में लिपिबद्ध है